कर्मवशात केशांश व्यवहार है सत्य पे पूर्वेश भावित परिहरी पूर्व पक्ष ने कहा था जीवन मुक्ति में व्यवहार देखने को मिल रहा है खाता पीता घूमता फिरता भूख लगता है चलता है कभी गुस्सा भी होता है क्या क्या करता है फूस फूस कर देता है कई बार बेमतलब भी कर देता है क्या बात तब कहते देखो वो तो उसके प्रार कर्म की वजह से होता है क्या गारंटी है पहले भी गुस्सा होता था जैसा होता था वैसे अभी भी हो रहा है लग रहा है फर्क तो मुझे दिखता नहीं गुस्सा में भूख में कोई फर्क नहीं दिख रहा बल्कि भूख ज्यादा लग रहा होगा ज्ञानी पहले चार रोटी खाता था छह रोटी खा रहा है कोई तो पता तो चलता ही नहीं फिर कैसे मानूंगा कि फर्क कुछ है ये कर्म वात है प्रार कर्म वजह से है ये अपने अहंकार पूर्वक नहीं है ये अंतर कैसे पद से चलेगा क्या कहते कर्म वसा व्यवहार है सत्य पर कर्म के वजह से प्रारंभ कर्म के वजह से कुछ कुछ व्यवहार उनपे दिखाई दे रहा है पहले जैसा भी होता वो दिखाई देता है पूर्व लेकिन अंतर क्या है फिर भी पहले के समान अभिनिवेश अभिनिवेश अभाव अभिनवेश पहले मैं कर रहा हूं मैंने ये किया मैंने वो किया ऐसा किया वैसा किया तुम्हें अब दुनिया पर अपनी प्रशंसा करने में लगा रहता है हर काम में कौन है काम किया पता ने कौन किया बुरे के बारे में झट बोले पता नहीं कौन किया खुद किया है तो ये का पता नहीं। अच्छा काम मतलब किया भी नहीं होगा तो हमने ही किया। अभी आपको सच्चा पता है, आप उसने किया। तो हमने कराया उसको हमने ही बोला उसको प्रेरणा किया थोड़ा बहुत घुमा देंगे अपने को अच्छे कर्म में किसी तरह से घुसाना है बुरे कर्मों में खुद करने पर मानता है ये अभिनिवेश वजह से ज्ञानी के प्रयास कर्मुसार जो होता है उन कर्मों में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा ज्ञानी नाम भ्रांति भाव दर्शित ज्ञानी में भ्रांति नहीं है इसे दिखाने के लिए अज्ञानी में कैसा भ्रांति हो तो बताना पड़ेगा फर्क बताने के लिए ज्ञानी का व्यवहार में अज्ञानी का व्यवहार में अंतर बताने के लिए सिद्ध कर रहे हैं ज्ञानी में भ्रांति नहीं है अज्ञानी में भ्रांति है अतः दोनों का निश्चय में अंतर है अज्ञानी का निश्चय क्या होगा मैं कर रहा हूं संसार वास्तविक मेरे पत्नी बच्चे संपत्ति मेरा है एक महात्मा तो पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो दीवार पर लिख दिया ये मेरे आश्रम का दीवार है दीवार पर बड़े बडे दी एक वार उधर लग दिया बीच अगले में लड़ाई गेट, गेट लगा दिया था अब गेट लगा दिया तो क्या करेंगे आप गेट तुम्हारा है इधर इधर मेरा है ना। और तो फिर क्या कर अमुक आश्रम का दी वार बताओ लड़ाई झड़ कई वर्षो तक चली लेन देन कही हुआ उनसे कुछ सम्पत्ति लिया तब का ठीक इतना है सब तुम्हारा और वारा को हटा दिया परलोक वारा, वारा तो में, पर में सत्यत्वे पर सत्यत को यहलोक और परलोक में छात्र निश्चय में अंतर अज्ञानी में भ्रांति के वजह से ऐसा आपको सत्य मान रहा है अज्ञानी और ज्ञानी भ्रांति के अभाव में वजह से, से मानता है इतना ही अंतर बाकी व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा निश्चय में अंतर अंदर जो निश्चय अंतर का स्मार्थ शिवानंद जी के बारे में उनका निश्चय में अंतर पहले करता था और अब हो रहा है अंतर क्यों हुआ अपने ब्राह्मी स्थिति के कारण निश्चय हो गया मैं शरीर नहीं हूं निद्रा गुरु गुरुजी बोलते हैं ये शरीर में नहीं हूं दायना हाथ में नहीं हूं दाना पैर में नहीं हूं बाया हाथ नहीं हूं पैर नहीं हूं एक गंगों के नाते शरीर नहीं हूं ये बुरा शरीर में नहीं हूं इसे अलग करते हैं फिर भी निश्चय होगा अभ्यास करते करते वास्तव में आपको अनुभव आएगा तो शरीर आदि में नहीं हूं मैं ब्रह्म हूं इन सब का मैं साक्षी अपने आप से अलग अपने आप को देखने की क्षमता आ जाती है अपने से अलग इस सारे वस्तु को दृश्य रूपेण, नूपे रूपेण देखने की क्षमता बढ़ जाती है वो अभ्यास होते होते होते ब्राह्म सिद्धि प्राप्त हो जाएगा जब तब आप यही कहोगे दे रहे हो रहा है ऐसे वैसे हो रहा है खा रहा है पी रहा है शरीर खा रहा है शरीर पी रहा है शरीर घूम रहा है इतना अहि कामुषिक सर्व संसारो वास्तवस्तः न भाति नास्तचावतम इतना अज्ञानी का विनिश्चय क्या है अहि कामुषिकर्व संसार वास्तव इस लोक और परलोक का संबंधित संपूर्ण संसार वास्तविक है ये पहला बात दूसरा बात अद्वैत नाम का चीज न है न भान होता है न भाति क्या है द्वैतम दाती द्वैतम अतएव नास्ति नाथ अवैतम न भाति द्वैत भाषित रहा है अद्वैत भाषित होता नहीं है इसरा द्वैत नहीं है अत जो भाषितोर है द्वैत यही है अथवा यही सत्य है अत यह परलोक ही सत्य संसारी सत्य है ये अज्ञानी के निश्चय इोके भव कहा, पुत्र कलत्रदि पोषण अमुषि परलोके भविधा आमुषिकाद्य अनुभव पुत्रकल पोषण अहिक वस्तु है और सर्वसुखादि जो है अनुभव रूपा आमुष्मिक है एक सारी चीज संसार है इन्हीं को सत्य मानता है तत्व निश्चय से तो वैलक्षण दृशिंग और ज्ञानी में जो तत् हो रखा है उससे अज्ञानी के पीछा से क्या विलक्षण होता है उसी को दर्शा रहे ज्ञानी विपरीतो स्वस्व बद्धो मुक्तो अहति मन ज्ञानी अस्मत विपरीतो निश्चय सम्यक्ष ज्ञानी जो है उस अज्ञानी का निश्चय की अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत और वह विपरीत ही नहीं सम्य निश्चय करता केवल निश्चय नहीं करता ऐसा अनुभव भी करता निश्चय तो बहुत होंगे जो वेदांत सुनिए सब यही बोल रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगन मित्त रट रहे हैं वो बोले निश्चय तो सबने इसलिए अगला शोक में केवल निश्चय नहीं बोल रहे इच्छेदी ऐसा अनुभव कर दर्शन करता है आत्मदर्शन होता है अस्मा विपरीतों निश्चय और तो मन निश्चय के अनुसार कोई क्या कह रहा है मैं बद्ध कौन कहता है? अज्ञानी और मैं मुक्त हूं ऐसा ज्ञानी कहें दृष्टि से व्यवहार कहा जाता है मैं मुक्त हूं मैं अपने अपने निश्चय के अनुसार ये लोग व्यवहार में कहते हैं कि बद्धः अद्वैतम संसारस्तु निश्चय करता क्या है ज्यानिका? वो कहता ठीक उल्टा लेना है वो कहता अद्वैतम भाति आप और क्या कहता असंख्या भाति द्वैत कहेंगे अस्तु द्वैत भाति द्वैतमस्था तत्मा तत्व मिथ्या क्यों पार्थिम से एक द्वितीय भविमर् न तो द्वित नर् मोक्षाद एक पार्थेतरी अस्मक विषय अद्वैत सत्यम भाति प्रीति अस्तिमेबादी तदेव सत्यम पारक तद्भिम द्वैतवस्त यद्य भाति ची प्रतिपर्यत प्रादी कालपर्यतम अस्ति न तो अबाधि नस्थ अबाधित असुव नस्त प्रतिथि कालम असुव प्रातितिक अस्त मे द्वैतात्मक जगति अतएव अस्ट संसारे ज्ञानिना मिथ्यामे ज्ञाच तथ कि ठीक है निश्चय का अंतर हो गया उस समय अस्वस्युव भी हो रहा इतने फर्क क्या पड़ता है निश्चय उनको फल भी मिलता जैसा भावना करोगे वैसा फल मिलेगा तो यथाम जो जिस भाव से मेरे और आते हैं उनको उसी तरह का फल प्रदान कर इसलिए कहते कि देखो आपका निश्चय जैसा है वैसे तो भावना होगा जैसा निश्चय वैसी भावना होगी वैसा फल मिलेगा पूर्व से कहते हैं आप अद्वैत भाती कहते हो लेकिन अद्वैत तो किसने आज तक तो अनुभव किया ही नहीं क्या दिखता है है अद्वैत शास्त्र में गया बस आप को पढ़ के तोता जैसे बोलते रहते हैं अद्वैतम अद्वैतम भाति तो शास्त्र तो यह नानुभवता शंका पूर्व से कहता है अद्वैत भांति जो कही गई है वो तो शास्त्र के आधार पर आप बोल रहे हो लेकिन न अनुभवत अनुभव से तो लगता है इसलिए अद्वैत सम्बन्धी न निश्चय हो सकता है न सम्य अनुभूति हो सकती है इति नद्वैतम अपरोक्षण भाषण भात द्वैत किं भासते खिलम पहले सीधे जवाब नहीं देंगे है पहले थोड़ा उस जैसा बोलेगा कि तुम जिस द्वैत को सत्य कर हो वो द्वैत में वही दोष आ रहा है जो तुम अद्वैत में दोष दिए पहले जान करके जो जो दोष अद्वित में देगा वह वह दोष हम द्वैत में भी देंगे सिद्ध करने के लिए जिस द्वैत को सत्य मान रहे हो वह भी उसी दोष युक्त होने से वो भी सत्य नहीं है द्वैत सत्य नहीं है तो द्वैतिक सत्य नहीं हो सकता ये साबित करेंगे फिर कहेंगे वासन अद्वैत ही सत्य हो सकता है क्यों वो इसे कहते पहले अद्वैत का परोक्ष नहीं होता ना, ऐसे नहीं कहेंगे सगल वस्तुओं के साथ भाषित हो रहा है घटस्पुर पढ़स्फूरती पढ़म जाना, जाना, जाना, जाना, जाना सब यग स्मरण हो रहा है सदरूपेण स्मरण घटसन बड़ा सन बड़ा सदरूपे नत और चिद रूपे न सकल वस्तुओं के साथ वा आत्मा वा ब्रह्म ब्रह्मित हो रहा है भासित हो रहा आनंद रूपे ना होता इतना ही अंतर हर वस्तु के साथ आनंद रूपेण भाषित नहीं होता ब्रह्म की सत्य और चिद सभी में सामान्य रूप भाषित हो उसके आनंद प्रदभाषित तो न होने सारा गड़बड़ी हो रही और होता क्या है जिस वस्तु में अभी आप आनंद अनुभव कर रहे हो वही बाद दुख भी अनुभव कर लेते हो समस्या ये जिस वस्तु से आनंद पाया सुख पाया वही वस्तु बाद में दुख देता, क्लेश देता। है क्लेश जो आनंद हम पा रहे हैं वो ब्रह्म का स्वरूपांश नहीं माना जा सकता इस आनंद को हमेशा दुष्टान देते हैं ब्रह्मानंद को विषयनंद यदि यहां पर विषयनंद को भी उसी का एक मात्र बोलेंगे तैत्र प्रतिशत आधार पर एक प्रकरण ही विषय आनंद प्रकरण एक आएगा पंच आनंद में से एक आनंद यदि यदिंद आनंद अनुभव हो रहा है ले मात्र थोड़ा सा सुखानुभूति होता है वह भी ब्रह्म के अंश का प्रतिफलन तो सुख नाम भी जिसके दुनिया में होता ही नहीं कि माया सुखरूप तो है माया सतरजतम का है सतरजतम में क्या है कहीं सुख रूप सुखरूप है क्या रजगुण तमगुण कोई भी सुख स्वरूप वाला नहीं है इन गुणों के स्वर जो किया उन्होंने सतुण स्वर वर्णन किया चाहे सांख्य ने चाहे वेदांत में किसी ने भी सतगुण में क्या किया प्रकाशकम है ना रस्व सूक्ष्म लघु सत गुण गणा करते हैं। रज गुण गिले चलम चंचलम केले प्रवृत्ति रूपम तम गुण गेले मूढ़ प्रमादकर मोहात्मकम मैंने कहीं भी किसी भी गुण के लक्षण में सुख नाम का चीज लिया ही हो नाम का चीज है अगर मायामय जगत में प्रकार भी सुख नाम का चीज तो हो नहीं सकता त्रोणात्मकता इसे जो भी सुख हम अनुभव करते हैं उस ब्रह्म का ही अंश मानना ही पड़ेगा अति विशेष सुख भी ब्रह्म के सुख भाषित्व रूपेगा यह वास्तव लेकिन होता क्या है वह सुख को हम विशेषजन्य मान लेते हैं और हम इसे संबद्ध कर लेते हैं यावत विषय परन्त विषय सुखानुवृत्ति सुखान को बना लेते विषय का अनुसारिणी वृत्ति सुखाकार बनती है विषय छूट गई तो सुख वृत्ति भी बंद हो जाता है यदि व्यक्ति विषय जन्य सुखाकार वृत्ति का विषय रहित सुख मात्र में लक्ष्य कर दे तो वह स्वरूप में पहुंच जाएगा कि तो सुख से आया हुआ विषय का तो अपना है नहीं विषय के कारण से जो सुखान सुखानुभव हो रहा है उस अनुभव का आधार आधारभूता जो विषय था उसमें आपकी जो आस्था है उसमें जो आपकी जो निष्ठा है उसको तोड़ दो तब जिन सुख में आप आस्था कर दो वहां निष्ठा कर दो उसको लक्षित कर दोगे तो क्या होगा आप सीधे प्रमे में क्यों नहीं है भोग से भी समाज संभोग से भी समाधि शास्त्र किया जैसे एक बच्चे पैदा किए तभी अखंड प्रमुख समाधि तरीका है आजकल जैसे कुत्ता जैसे जब पड़ जाए पीछे ऐसा नहीं होता उसे मुहूर्त है जो स्त्री का रजसला होती है उसके बाद तीन दिन के अंदर उसे संतुष्ट करने के लिए उसके अंदर उद्वेक जागृत हो रुका है उसे शांत करने संतुष्ट करने के दृष्टिकोण से भी नहीं उसकी शारीरिक विकार जन उद्वेक को शमन करने के लिए पुष्प एक बार महीना में शमन कर सकता है बस और वो भी बताए तीन दिन के अंदर करने की विधि है ऐसे करने से गर्भिणी भी नहीं होगी और वह वीर जो गया उस वीर से कल नहीं माना और जब संतान पैदा करना हो तो चौथा छठा आठवां, दसवा बारवा दिन लड़का लड़की को तीन पांच सात नौवे ग्यारहवें दिन समन करने बोला और वो भी उस रात में मुहूर्त में होना चाहिए सारा चंद्र बल गुरु बल शुक्र बल सब ग्रह बल भी मिलने चाहिए सब देखकर कर गर्भाधान मुहूर्त में अनुसार साल में एकाध दिन मिले ना मिले क्या बरोनों को कुंडली के आधार पर देखी जाए गर्भात को ये शादी के लग्न निकालते ना मुहूर्त निकालते हैं दोनों को कुंडली देख करके वैसे पति पत्नी दोनों कुंडली देकर गर्भागन का तो मुहूर्त निकालना पड़ता है संतान पैदा और ज्योतिष शास्त्र मुहूर्त का वर्णन किया चौथे तो छठे आठवें किन नक्षत्रों में किन तिथियों में होना चाहिए तिथि मिलना चाहिए नक्षत्र चाहिए योग मिलना चाहिए सब मिलेगा साल में एक बार मिलना मुश्किल होता है अरे संतान के लिए भोग तो कर ही नहीं तो इसीलिए इसके बाद जो ही अवसर मिला एक तो मासिक के बाद जो संतानार्थ नहीं है शमनार्थ है और बात संतानार्थ मिला तो जब मिला तब एकाध बारी मिले साथ मुहूर्त निकलेगा निकलेगा तो ऐसे जो संबंध करने पर उस व्यक्ति को संभव समाधि हो और सभी नियम में संभव समाधि के लिए स्त्री को सजरोगी का अभ्यास होना चाहिए और पुरुष को वज्रोली का अभ्यास होना तो संबंध होने के बाद काल में भी न पुरुष में विद्वे होना न स्त्री दोनों के अंदर नियंत्रण होने चाहिए पुरुष वीर को जाने नहीं दे और स्त्री भी अपने रज को उतरने न दे दोनों नियंत्रण करें इसके लिए मूल बंध का अभ्यास करा देते मूल बन जानते हैं मूल बंध उसके अभ्यास लड़का लड़की दोनों को खूब करना पड़ता है जब अभ्यास करेंगे दोनों तो शारीरिक संबंध किए हुए मूलबंध लगा देते हैं तीनों बंद लगा करके सम्मान कर देते मूल बंध उद्यान बंद जागरण जब तीनों बंद के साथ सम्मान करेंगे सीधे समाज व्यक्ति झट पहुंच जाएगा तो शारीरिक संबंध दोनों की जो शक्तियां दोनों का जो उस समय जो एनर्जी फ्लो होता है आपस और शरीर के अंदर वो बिना वीर रजसम संबंध के बिना हो रहा है इस वजह से वो जो शब्द संचलन हुआ उससे दोनों को समाधि पहुंचा रहा है आचार्य से कौन करेगा कुत्ता कुत्ती से खराब हो रखी कुत्ता कुत्ती का भी एक सीजन है उसी सीजन में संबंध करते पशु भी और मनुष्य का तो कोई सीजन तो है साल भर कभी भी चाहे गोलियां खाई और बड़ा आज के इस कलयुग में संभव समाधि का तो बोल नहीं नहीं सकते है नहीं बल्ले बोल सकता हूँ लेकिन बहुत ही विरल है इसे नहीं के बराबर है साधना सारी साधनाए हैं जब स्त्री के संबंध को भी तो गर्दारण प्रसाद में छाद में भी आए नहीं उपासना बना दिया अग्निहोत्र पंचाग्नि अग्नि बताया स्त्री को अग्नि वजन उसने आहुति दे रहे हवन हो रहा है अग्निहोत्र याग संपादन बोल दे संभोग को कुछ दृष्टि से करे तब तो उपासना हो गई पूजा हो गया वो भगवान का सच वह इंद्रिय सुख नहीं रहा ना फिर वह एक उपासना रहा है वाम देवी शाम शाम में पूरे यही दृष्टि करना है किसमें क्या देखना है सारा वर्णन किया है जन्मन्द्रियों में दृष्टि करने का वर्णन क्या दृष्टि करना चाहिए जब आप दृष्टि से चिंतन करके संबंध करेंगे तो वहां पर का भोग का इंद्रिय सुख कहा रहेगा क्या तो उपासना कर वृत्ति आपका अलग की है वृत्ति में इंद्रिय सूत्र कोई लेन दे नहीं रह गया आपकी वृत्तियां शास्त्र अनुसार चिंतन कर रहा है वह अग्निहोत्र का दृष्टि कर रहा है वाम शाम का दृष्टि कर रहा है धोखा तो होगा तो शास्त्र में हर क्रिया को जीवन का हर क्रिया को सारा जीवन को क्या गति बता दिए उत्तर पहले चौबीस सा, साल को दिया चौवालिस और अड़तालीस ऐसे एक सौ सोलह साल की आयु बताया और प्रत्येक आयु को प्रातःसवन माध्यम शवन और सायन रूपा रूप ज्योतिष्टम आपका सारा जीवन ही एक ज्योतिष्टम याग बना दिया कितनी बड़ी बात ऋषि में कमाल रोज ये सोचे इस समय जहां माध्यम समय चल रहा है ये जीवन रूपी पुरुष यज्ञ का जन्म से मरणात्मक जो काल का यज्ञ के अंतर्गत इस क्या चल रहा है दिन, दिन चल रहा है, जिसके हो गया है। और और कितना हो गया? 24 से के अंदर वाले संपादन हो रहा है और मंत्र मगर आया ईश्वरी को रोग आ जाए मरोना के समय समय स्थिति अधूरा जाए। हो जाएगा ना तो उसके लिए मंत्र दिया और मंत्र बोलो और कहो मेरा जो ये जीवन का यज्ञ का अगला हिस्सा जो कौन है साइंस है उसके साथ जुड़ जाए और अभी तो ना मरे उस मंत्र को जब करके यदि आप ध्यान करेंगे तो रोग दूर हो जाएगा और आयु बढ़ेगा ऐसे उसका ऐसे मैंने जीवन को भी ये क्यों बना हर क्रिया हर चीज यज्ञ के रूप में देखना हर चीज को पासरा बना दिया एक साधना के रूप में कर जीवन इसलिए वह पूछा दर्शन सागर क्या चीज है पढ़ने का है क्या तो हमारे गुरु जी कहते थे जीवन ही दर्शन कि जीवन ही दर्शन कि जीवन के द्वारा ही हम उस आत्मा का अनुभव करना है और इस जीवन में ही करना है जीवन द्वारा करना है इसे जीवन ही साधना है ऐसा जो कि लोग पूछते हैं ना पढ़ना पड़ेगा वेदांत वगैरह दर्शन शास्त्र है बहुत तो शास्त्र है बहुत पढ़ना है तो पढ़ के कुछ नहीं होएगा जीवन जियोगे तो होएगा जीवन जीने की कला है वो तो शास्त्र ने बताया शास्त्र का आधार पर जीवन जियो तो दर्शन हो गया अपने आप प्रमाण बुद्धि कर पढ़ोगे उपासना हो जाएगी सारा जीवन तो तो सारा जीवन ही उपासना हो गई अंतर शुद्धियों न राग न द्वेश कामना है न कुछ भी नहीं रह गया अपने को आत्मानुभूति की ओर पड़ जाऊंगे शास्त्रों को देखेंगे तो पता लगता है कितनी ऊंची बातें वहां कही गई है और हम लोग कहां जी रहे हैं बैठे हम लोग का में ही जीवन है विचार करके देखा जाए वास्तविक जन जी कौन रहा है पढ़ रहे हैं सभी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए चाहिए भी रह जाता है जिन उतरता नहीं मुख्य है कि उसको अनुभव करना है इसे यहां होता क्या है वह निश्चय का अनुभव है अनुभव कैसा है वही समझा चैतन्य रूपेण अनुभव है हर चीज के साथ घटसन पढ़सन मढ़सन घटम जाना पढ़म जाना, जाना, गे, जाना गे के के है मठम जाना इत्यादि जाना कि चैतन्य ज्ञान का अनुभव हो है प्रत्येक के साथ अनुभव प्रत्येक के साथ घट सुख पट सुख मठ सुख प्राप्त हो रहा है सुख का अनुभव प्रत्येक के साथ सचिद आनंद रूपता का अनुभव प्रत्येक के साथ हो रहा है, लेकिन केवल चित का अनुभव नहीं हो रहा है ना केवल अद्वुत का हो रहा है घट के साथ सत का अनुभव हुआ घट के साथ चित का अनुभव हुआ घट के साथ सुख का अनुभव हुआ केवल सचित सुख का हो रहा अशेषेण न भापेत पूर्ण रूप में उसका भान हो रहा है जैसे कहते हो भाई मैं तुमसे पूछूंगा क्या द्वैत पूर्ण रूप में भान हो रहा है तुमको द्वैत भी आपको जितना आपने परदृश्य माने इतने दिख रहा है बम्बई दिखा कहा है यार अमेरिका का है? या दिखा कहा है यहां दो जंगल तक दिखाई देता है पहाड़ वो इसके पीछे क्या पता नहीं सकता द्वैत भी तो पूरा नहीं दिख रहा आपको तो कैसे मान लेते हो पूरा के अवित अद्वैत को सत्य कह रहे हो पूरा अद्वित को देखा किसी ने आज तक और फिर कहा सत्य थोड़ा सा द्वैत देखा और जो देखा उसका लिया हम थोड़ा सा को देख रहे हैं उसी को सत्य मान रहे जान के से पहले इस उत्तर कहते हैं जात उत्तर दे रहे हैं। ने भा तुम चेत द्वित सत्य तुम द्वित संपूर्ण को देख सकते हो तो नहीं देख सकते हो ये था। देख ही होता है शुरू में आपको थोड़ा ही अनुभव होगा घट के साथ वो आत्मा यह तुम्हारा कहना गलत है निश्चित रूपस्पृति घटादी सेना घटादियों में अनुसूत होकर आत्मा भाषित होते चित्रूपति सब भानी तत्प का लेष मात्र भान हो रहा है ना अशेष भान नहीं हो रहा है जंगदे ये भाना भी दो मत दो, भान का अभाव तुम्हारे द्वैत में भी है द्वैत भी संपूर्ण रूप में भाव नहीं होता जिस विषय में समानो दो समानो दोषो पर समान दोष दो हो परिहार होगा जिन मत में जिन विषयों को अगर दोष समान हो परिहार समान हो पर शास्त्र तो विषय नहीं होना चाहिए शांत क्या करना है जो समान हो जाए दोनों के मत में परिहार भी दोनों के में समान हो तो वो विषय के विषय नहीं होगा दोनों में दोष बराबर है चर्चा क्या करोगे आप क्या जवाब देना है अरे दोनों परिहार भी बराबर है तो भी चर्चा करना बेकार है दोष बराबर हो दोनों का परिहार अलग अलग हो तो विचारणी हो जाएगा हमारा परिहार है आपका परिहार है कौन सा पर सही है जिस विषय में दोष समान है परिहार में समान है चर्चा ही क्यों करें व्यक्ति समय गवाना हो सम दोष और परिहार हो वाह दोष और परिहार दोनों समान हो जाते हैं मैं शास्त्रार्थ विषय होता हूं वे दोनों शास्त्रार्थ विषय कभी होते ही किं छत्रपति सभी तत् नाकल भान वैतेम्यों देखो दोष समान नहीं, दो दो नहीं है कव परिहार भी समान है इस सामने से शंका नहीं करनी चाहिए जिंमात भानंतर साम खू दिद्युवैत सिद्धिस्तता न कि भानं तो थोड़ा सा भान होना दोनों में समान परिहार है हम भी कहेगा वो भी पूर्व है द्वैत भी तो थोड़ा भान हो रहा है ना हम भी कहेंगे अद्वित थोड़ा थोड़ा भान हो रहा है ना परिहार भी समान है दोष भी समान है दिंग मातृ निभान तो परिहार है समम खबर अतएव दिंग भान से अपने द्वितीय का सिद्धि माना हम अद्वित सिद्धि क्यों नहीं थोड़ा दिंग मात्र मैने के आप द्वैत को सिद्ध मान सकते हो थोड़े मात्र का और आनंद का भान मात्र से, को, क्यों नहीं मैंने आपको अवश्य मानना ही पड़ेगा दिंग मात्र ना एक देश है ना द्वयो और द्वैता द्वैत मैने दोनों द्वैत और दोनों का भी भान समय ये कदम परिहार है सामने में इतने मात्र परिवार के साथ सामान्य तो कैसा हो गया द्वित सिद्धिवत अद्वित सिद्धि एक देश सद्भावित आपके मत में जैसा एक देश के प्रति मात्र से भी द्वितीय मान लेते हो द्वित ठीक उसी युवासी प्रकार से अद्वित सिद्धि अद्वित निश्चय किम नौत्य व्य हमारे मत पे भी एक देश मात्र का भान से भी अद्वित सिद्धि हम क्यों नहीं मानेंगे अवश्य सिद्ध कर सकते हैं पूर्वादी प्रकारातर अद्वैत सिद्धि अब पूर्व पक्षी दूसरे ढंग से मानना नहीं ना उसने और हमें करना है दोनों में भ्रंत चल रहा विचार है द्वैते में कथम सिंह उभे कद अद्वैत क्या चीजें बताओ द्वैत क विरोधी न जैसे अंधकार अंधकार प्रकाश प्रकाश विरोधी है, है नहीं माना जा सकता द्वैत का भान हो रहा हो वहां द्वैत भान कैसे द्वैत विरोधी तर्क देखो कैसे पकड़ा अद्वैत को क्या मान रहा है द्वैत के विरोधी मान के संघर्ष हम लोग द्वैत का विरोधी नहीं मानते अद्वैत को इन कह रहा पक्षी यदि आप द्वैत को द्वैत का विरोधी मानते हो तो जब द्वैत का में भान होगा तब उसके साथ में अद्वैत जोधान होता है वो कहरे हो जो वो नहीं हो सकता हीनम अद्वैतम द्वैत रहित का नाम अद्वैत है द्वैत ज्ञान इसे द्वैत में जब ज्ञान हो रहा है कटन तुदम अद्वित प्रसन्न होगा दो में ही रहेगा ना विरोधी वस्तुओं में एक है तो दूसरा नहीं रह सकता परस्पर दो विरोधी है एक रहेगा तो वहां दूसरा नहीं रह सकता मनुष्य में ऐसा हो जाता है दो विरोधी हो जाते तो क्या हो जाते वो रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा मैं रहूंगा तो वो नहीं रहेगा दोनों रहेंगे दोनों नहीं रहते तो विरोध हो गया ना बहन लड़ाई झगड़ा हो गया बहुत विद्यार्थी में होता है अब एक को भागना पड़ता है क्या करेगा दोनों को रोक नहीं सकते दोनों रहेंगे तो घुटन घुट होते रहेगा पर आपको भी टेंशन भी मतलब इसलिए एक को तो जाना ही पड़ेगा अब उसे सोचना पड़ेगा किसको जाने दिया जाए जो जाने को तैयार है उसको जाने दे चाहे दुष्ट जा रहा है चाहे अच्छा जा रहा है जो भी जा रहा है ये देखना कौन जा रहा है जो भी जा रहा है दो झगड़ा कर लिया जो जा रहा है उसको जा तो शांति तो हो जाएगा कम से कम कई बार होता है जो दुष्ट है जो गलत है वो नहीं जो सही बेचार सीधा सा तो कहां तक बर्दाश्त करेगा वो चला जाता है। उसके धैर्य खो जाता है जल्दी दुष्ट जब धैर्य खोता। जड़ बुद्धि हमेशा जड़ बुद्धि वाले, वाले हैं वो कभी धैर्य खोते नहीं आसानी से सात्विक होते जल्द धैर्य खो इसे भगवान क्या कहते हैं ये सात्विक पुरुष आप धैर्य मत खो इसे बार बार आकर्षित धीर हो व्यक्तिमान तत्व तो, तो इसलिए हम लोगों को जरूरी होता है दुष्टों में जितना तो है दस गुणा धैर्य में धारण करना पड़ेगा ये लक्ष्य तो है। नहीं तो वो तो अपने उनको तो बुद्ध तो है नहीं जाता सात्विक तो है नहीं वो अड़ गया तो अड़ गए कुछ भी कर लो आप समझने को तैयार नहीं हो अब रावण वगैरह देखो ना इसलिए तपस्या कर गए अड़गे ना वो नहीं मेरे को ये पाना है तो पाना जब कुछ भी हाथ में नहीं है तो हाथ में पाना दस खोपड़ी काट के फेंक दिया लेकिन छोड़ रहा आप कर सकते हो नहीं कर सकते उससे तो तो, तो मनुष्य कहे जाते हो जाते तो राक्षस कहे जाते हैं है ना वार्षिक इसी है आप अपने आप को मनुष्य मानते हो राक्षस मानते हो आप निर्णय ले लेंगे मनुष्य मानते तो उनके सात्विक है राक्षस मानते तो उनके बराबर है तो खराब है ये नहीं और आप क्या मानते हैं तो अभी बोला जिसका जैसा निश्चय है उसका वैसा फल होगा जैसा आपका तो निश्चय हम नहीं जानते आप क्या हैं ना आप है खराब वो हैं आप समझिए क्या है सिद्धान तो अविरोधी अस्य तब शंका होता है द्वैत अद्वैत विरोधी उन्होंने द्वैत अद्वैत का प्रतिभाष नहीं हो सकता पूर्व चिद्ध भानंतु इन चैतन्य से जो भान हो रहा है वो द्वैत का विरोधी नहीं है भानंतु च्या, च्या। और असमय इसे दो समान नहीं है यह नहीं कह सकते अद्वैत भान हो द्वैत भान नहीं होगा यह नहीं कह सकते द्वैत भान होने पर अद्वैत भान नहीं होगा यह हो सकता है अद्वैत भान पर द्वैत नहीं हो गए नहीं कह सकते आप क्या अद्वैत का विरोधी द्वैत नहीं है द्वैत का, का विरोधी अद्वैत वाले है अद्वैत का विरोधी द्वैत नहीं मानते सारे बात अद्वैत मैंने द्वैत रहित्पर विरोधा अद्वैत द्वैत रहित करना पड़ेगा क्यों क्योंकि दोनों के दोनों शब्द के अनुसार लग रहा है द्वैत और अद्वैत परस्पर विरोधी दिखाई दे रहा है द्वैत अद्वैतम था जब द्वैत प्रतिथि हो रही हो तब वहाँ अद्वैत नहीं हो सकता वेदांत कह सकता है सिद्धि अद्वैत विरोधी द्वैत भी अद्वैत का प्रतिभाष काल वे द्वैत की सिद्धि नहीं होगी सामनम ऐसा वेदांति भी भी कर सकता है समान समान दोष पर्याय फिर दोष नहीं रह जाएगा इति नहीं, नहीं, नहीं। का द्वैत का अद्वैत के साथ बड़े विरोधी है का के साथ कोई क्यों भवन मध्युप्रतवैत प्रतीत नो व्यम्यम चित्र प्रती को आपने कहा अद्वैत प्रती है अतवा वह द्वैत के साथ हुआ है घटा घटि घटम जाना साथ हुआ है द्वैत के साथ हुआ है इससे स्पष्ट इस हो रहा है द्वैत घट के साथ में स्मरण जो भाषित्व जिसको आप अद्वैत कर रहे हो वह द्वैत का विरोधी नहीं है वो द्वैत का विरोधी नहीं है लेकिन द्वैत का विरोधी कौन है अद्वैत अद्वैत का जो चिदंश है वो द्वैत का विरोधी रोधी नहीं है, प्रत्येक अद्वैत का का द्वैत द्वैत के के साथ भले के साथ भले विरोध न हो, अद्वैत होगा, ये पूर्व विरोधिभाव सिद्धांति कहता है देखो प्रतीयम्स द्वैत वास्तव है प्रतिमान जो द्वैत है न वो कैसा है घटस्फूति पटस्फी जो प्रतिमान के रूप द्वैतरा प्रतीत हो रहा है वो कैसा है वो वास्तविक नहीं है वास्तविक न वास्तव इसलिए वो घटादी का जो प्रतीत द्वैत प्रती, प्रती अद्वैत का विघातक नहीं परिवर्ती सिद्धांत द्वैत का विरोधी अद्वैत है आपको जो कहना है वो ठीक नहीं है क्योंकि द्वैत और विरोधित तो विचार कब आता है जो समान सत्ता वाले समान सत्ता वाले में ही विचार होगा कि यह उसका विरोधी है इस तो अंधकार प्रकाश दोनों एक सत्ता में विचार हो रहा है व्यावरिक सत्ता में तब एक दूसरे के प्रति विरोधी हो गए और सपन आप दिन में सोए हो दिन में सो रहे हो सपन में देख रहे हो रात ढोर है उस रात का इस व्यावहारिक दिन के साथ कोई विरोध है साप्विक रात का प्रातिभाषिक रात का इस व्यावहारिक दिन के साथ कोई विरोध नहीं होता यानी व्यावहारिक कालीन रात हो और व्यावहारिक काली उसी समय दिन भी हो यह विरोध है यानी नहीं इसलिए हमेशा विरोध की चर्चा जो होती है जहां जिन दो वस्तुओं के बीच में ये दोनों वस्तु समान सत्ता होनी चाहिए तभी एक दूसरे के विरोधी कहा जा सकता है और यह ऐसा नहीं है द्वैत क्या है प्रातिभासी सत्ता का विषय है और अद्वैत पारमार्थिक सत्ता का मामला है भिन्न सत्ता का है लेकिन विरोध ही नहीं है अगर द्वैत का विरोध या अद्वित ये किया वो गलत क्या और अद्वैत कोई विरोधी नहीं है क्यों द्वैत मिथ्या है और अद्वैत तो सत्य है मिथ्या और सत्य के प्रति कोई विरोध नहीं होता अदयव स में प्रती होती है यदि विरोध प्रती नहीं होना चाहिए सत्य में रजत में सर यह सब प्रती नहीं होना चाहिए तो तो तो तो तो प्रती हो रहा है कारण क्या है दोनों भिन्न सत्ता वाले हैं अदयव दोनों एक दूसरे के प्रति प्रती हो सकती और ऐसी प्रतिथि में भिन्न सत्ता दो वस्तु का परस्पर कोई विरोध नहीं होता अच्छा दिन में स्वयं हो और स्वप्न में रात को देख रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं है देख सकता है रात में स्वयं हो और स्वप्र में दिन देख रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं है कोई विरोध नहीं है। क्यों भिन्न सत्ता को सकता एवं तरषणु द्वैतम वास्तव अद्वैत का समझाते हैं ऐसा मानते हो द्वैत के साथवैत भान हो रहा है जो वह द्वैत का विरोधी नहीं है जिस द्वैत को तुम कार्य हो सच्चिदान पूर्ण ब्रह्म वो द्वैत का विरोधी है अतः द्वैत जब भान हो रहा हो वो अद्वैत भान नहीं हो सकता ऐसा आप कहते हो फिर उसका जवाब हमारा यह है भाई जिस द्वैत काल में जो पूर्ण का भाषित नहीं होने का तुम दावा कर रहे हो ना वह खोखला है क्यों क्योंकि वह द्वैत जो भाषित हो रहा है वो माया मयत्वता असक्त है अच्छा उसका तो पूर्ण द्वैत के साथ में कोई विरोध नहीं क्षणोद्वैतम असक्त मायामयत्वता वास्तवितम इसलिए द्वैत का भान होते वक्त भी द्वैत का भान होते वक्त भी वास्तवित परिशेषा भा सकते परिशेष अनुमान से अपरिशेषतः आप द्वैत काल में भी अद्वैत को भाषित कर सकते जैसे शुक्ति का भान होने के बाद अशुद्ध रजत की संस्कार के साथ और रजत दिखाई भी दे रहा हो तो आप जान रहे हैं शक्ति है या जो है जो में संस्कार को जैसे जैसे से तीसरे बहुत लेंगे तुरंत तो भूल जाएगा तो क्या इतना छाती पीटा रोया हल्ला मठा तो सारा चीज एक एक झटके में भूत होड़ी जाएगा याद तो रहेगा मालूम है वो हो गया। उसको मैं ही दसवा हूं तो याद आएगा तो हंसी आएगा उसको अरे मैं कितनी मूर्खता करा था कैसी बेकूफी है मेरी खुद ही दसवा होता हुआ मैं खुद ही मरने का दावा करा मैं मर गया दसवा मर गया आप भी अपनी मूर्खता पर आपको हसी आएगी वो संस्कार बना हुआ है रोने का याद भी आती है आपको दोबारा भ्रांति नहीं उसी तरह ले रहा है अभी भी फिर भी आपका अपना अद्वैत भान निवृत नहीं होता एवं प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र प्रसंगा चमान संप्रत परिशेष परिशेष की व्याख्या करें देखो प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाण संप्रत्य प्रसठ क्या यहां पर द्वैत प्राप्त द्वैत प्रतिषेध प्रसक्त का प्रतिषेद कर दिया क्या है कहीं प्राप्त है क्या अन्यत्र कहीं अतिव्याप्ति हो ऐसा भी नहीं है रहित क्या कई द्वैत से भिन्न अन्य चीज है क्या जिसमें अति व्याप्ति सकते हो है नहीं सत्य क्या है संपूर्ण द्वैत उसमें आपने कह माया मत उसका प्रतिषेध कर दिया उसे सत्य निषेध कर दिया अब बचा गया अद्वैत है ना आते उससे भिन्न कोई तीसरी चीज है नहीं जिसमें अत्यक्ति दे सको क्योंकि हमेशा अत्य होगा लक्ष्य से भिन्न अलक्ष्य में जाए लक्ष्य आपका अद्वैत अलक्ष्य प्रद्वैत इससे भिन्न द्वैत से भिन्न कोई तीसरा अलक्षण अंध चीज नहीं जिसमें जाने पर आती हो, है ना? होना प्रसक्त का प्रचेद कर दिया और प्रसक्त से भिन्न कोई अन्य वस्तु है नहीं प्रसक्त और शेष बचा गया इसीलिए तीसरा पॉइंट में वो वही उसी का बोध होना परिशेषता बोध प्रसक्त का प्रच्छेद मैंने द्वैत का प्रच्छेद हो गया और अन्यत्र का अति संभावना नहीं रह गई शिष्यमान कौन वस्तु रहा है उस शिष्य में आप संप्रत्य हो गया निश्चय हो गया उस विषय का नाम परिशेष अन्यत्र अन्यत्रसंगात और अन्यत्र प्रसिद्धि की संभावना नहीं रह गई तो शिष्य पदार्थे यो संप्रत्य स परिशेष शिष्य पदार्थ में जो बचावा पदार्थ में जो आप निश्चय हो आपका दूसरे पदार्थ रह नहीं गया है जिसमें अतिरक्त दिया जा सके अति प्रथम कथन किया जा सके लेकिन बचाओ अंत में क्या रह गया था वह द्वैत तद विषय जो निश्चय हो गया उसी का नाम परिशेष निश्चय करना परिशेष प्रकार में दर्शित दी उसी को बता रहे कैसे किया जाता है परिशेष अचिंत्य रचना रूपम माएव सकलन जगत वस्तु अद्वैते परिशेष्यता अचिंत्य रचना रूपम अचिंत्य रचना रूपम माया एवं सकलं जगत संपूर्ण जीवन कैसा है अचिंत्य रचना रूपा है माया ऐसा निश्चय जब करोगे तो बचा क्या करे जो बच गया उसी में वस्तुत्व अद्वैते परिशिष बचा अद्वैत उसी में क्या करना है इसलिए वस्तुत्व सत्यत्व को निश्चय कर लेना चाहिए। चिंत्या अचिंत्या अचिंत्या रचना रूपम यश फिर वाक्य कर रहे हैं नैत तो समाज क्या न चिंत्या अचिंत्या गौरी सहास अचिंत्याचना अचिन्त्य रचनाध कौन सकल जगत संपूर्ण जगत mm. क्यों माव मिथ्य अतव कैसा है है जगत जगद मिथ्याय प्रकारचनीय मिथ्यास निश्चित वस्तुत्व अद्वैत पैशिषता इस प्रकार से अनिर्विचनित्व को लेकर के मिथ्यात्व निश्चय द्वैत में कर लेना और अद्वैत में को परिशिष्टा निश्चय करना चाहिए तो है, अद्वैत भी तो अनिर्वचनीय फिर वो भी मिथ्या हो जाएगा जगत मिथ्या अनिर्वचनीय बाद फिर अद्वित मिथ्या अनिर्वचनीत बात हो जाएगा विरुद्ध हित्व दे दूंगा तब कहते बात ऐसा है जैसे कहते हो तो मेनु मत अद्वैत निश्चय के कृत पुनः पुनः द्वित सत्य पूर्व बात पहले एक और बात कह रहा है उस शंका में से पहले नहीं अद्वैत निश्चय होने के बाद बार बार दुई दिखता है ना वो क्या करे पक्षी आप लोगों की बात ही कह रहा है, है यहाँ पर महाराज अद्वैत निश्चय हो जाता है फिर बार बार द्वैत सताते रहता है बार बार अहंकार आ है क्रोध जाता है काम आ जाते हैं काम आरोध घुसते रहता है फिर लटर होता है बहुत संभालते हैं फिर बहुत देर बाद ये होता है जब गटर में फंस गए ना तब ध्यान में आ गए अरे ओ फिसल गया, गया गिर गया चोट लग गया तब होश में आते हैं सारा काम खराब होने के बाद होश आता है शुरू में ही होश में आता हर चित्र जैसे। सारा काम ना हो। इसके बाद भी बताते एक महात्मा का परिक्रमा करो तो जी नर्मदा जी को परिक्रमा करने का सबसे बड़ा नियम होता है हर स्त्री को लड़की को कन्या को औरत तो कोई किसी उम्र का, छोटी सी बच्ची से लेकर उड़िया को सबको नर्मदा माँ का दृष्टि से देखना साक्षात नर्मदा माँ है ऐसे मन भावना से परिक्रमा लोग करते भी है वो भावना से करता रहा लेकिन पता नहीं क्या उसके दिमाग हो या एक बार चतुमाश हो परिक्रमा करते चतुनाश आ जाते फिर नहीं करते परिक्रमा एक जो रुकना पड़ता है तो रहा एक आश्रम में नदा जी में नहाने जा सकता पता, पता नहाने जाता तो आश्रम में कोई खिचड़ पिचड़ोने लगा तो गाँव के बाहर एक झोंपड़ी थी किसी खेती में तो वहाँ जाके रहने लगे तो प्रागतम फेंकता है, है। गाँव के लोग वही भूसा उशा देने लगे पहले गया दो चार दिन बाद गाँव के लोग वहीं पहुँचाने लग गए ठीक है आ रहा है पी रहा है भजन कर और लोग जो गांव वाले के लड़कियां औरतें जैसे यहाँ भी जाते हैं घासूस काटने जंगल होंगे तो भी जाते थे जंगल लकड़ियाँ घास काटने जाते थे आसा होता रहा वो देखता था ठीक है, है।, है आ रहे जा रहे हैं समल ग्रुप है आ रहे जा रहे हैं भावना करता रहा अपराध का खेल है वह एक दिन अचानक सायंकाल समय था बारिश के दिन होते ही हैं में मंद अंधकार थी और सारी औरतें लड़कियाँ भी एक लड़की अंतिम वाली जो थी क्या पता है उसके दिमाग मैं थकी थी क्या थी भगवान जाने वो गटरी को झोंपड़ी के बाहर थोड़ी दूरी पे ही पेड़ के नीचे गिराई और वहां जाकर पैर धोने लगी पैर धो धो करके मुंह धो करके थोड़ा और आगे जाकर अंदर पानी में पानी पीने लगी पानी पीने, पीने लगी तो पता नहीं इसकी दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ी तो माया ने ऐसे चक्कर घुमाया लगे फिरे बाहर आया झोंपड़ी फिर आया दिमाग हुआ फिर गया झोंपड़ी में फिर अंदर मिश्री से कुछ थी ला उसका प्रसाद दिया ने शुरू हुआ ना संबंध ठीक गया फिर प्रसाद लेके चली गई होते होते होते धीरे धीरे वो सारा काम लेकिन होश नहीं आया उस आदमी को मैं कर क्या सब हो जाने बाद में। के बाद बिगड़ गया जब लड़के घर को पता लग गया भूलूक पीठ जब आए तब होश फिर वो माफी मांगा पैर पकड़ लिया सबका सब ने वाला छोड़ो जो हो गया महात्मा है गलती हो गई लड़की को दवा पिला दिया और घर गिरा दिया फिर महात्मा को वहां से जाने लगे और ने भी गलती को स्वीकार कर लिया तो कर लिया हो गया छोड़ो फिर उसको बहन जैसे मना लिया कहा उन्होंने कहा फिर बहन मानना पड़ेगा उसे तो शादी तुम्हें तो कराना पड़ेगा जो गाँव वाले प्रसार हो जाएगी बात चारों तरफ शादी होगी शादी तुम्हें तो करानी है पड़ेगी तुम राखी लड़की लड़के से राखी बंदवाया फिर परेशान घूमते तो घूमते फिर कहीं दूसरे पार में उसी जाति वालों से दिमाग में आ गया ना उस लड़की की शादी करानी है हमें फिर लड़के को तैयार कर लिया फिर लड़के को पहले बता दिया देखो मेरे से गलतियाँ हुई हैं सारा अब उससे लड़की की शादी का सवाल है तुम करो लड़का ने लड़के लड़के भी माला उस लड़की से लड़की की शादी उद्यम करा दिया उसने होने के बाद वापस हम करे तब हम लोगों को एक कहानी सुना अब हमें क्या करना चाहिए मैंने वो सारी कहानी से ये निकाला, देखो नचाता है, आदमी का सारा बिगड़ जाता है विवेक है, चला जगत कहा उठाया हुआ है जिसमे संकल्प सबको माँ को, को भ्रष्ट से देखने वापस ना कभी नहीं कटेगा जीवन मुक्त होने पर भी नहीं करता, शास्त्र कहता है महात्मा तो बनने से कहां से कटेगा जीवन मुक्त होने के बाद भी पर तो तो फर्क है अभी क्या बोला ज्ञानी के निश्चय और अज्ञान के निश्चय में अंतर है वहां निश्चय क्या रहता है वहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है ना वह कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरा संपत्ति मेरी चादर मेरी वो मेरी वो छूट नहीं सकती के में आपकी बात की बड़ी शास्त्र किया। शंकराचार्य के साथ जबरदस्त लड़ाई है ग्रस्त भी मुक्त हो सकता है ग्रस्त विज्ञान हो सकता है ये पूर्व पक्ष बड़ा घटता है अब आचार्य शंकर सिद्ध करते हैं तीनों कल में नहीं हो कभी नहीं वाहन प्रश्न भी नहीं कुछ भी कर ले उस पति के अंदर पत्नी और पति के की पत्नी के अंदर मरने तक मिट्टी वाला नहीं कितने भी ब्रह्म ज्ञान ले ले वो को ब्रह्म देख नहीं सकता। वो पत्नी को मिथ्ठा नहीं देख सकता पत्नी सत्य बच्चे सत्यारे साथ ऐसी बहुत जबरदस्त शासको पता चले बहुत जबरदस्त दिखाते हैं कि नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रस्त आश्रम रहने वाले इतना जनकादिकर बोलेगा जनकादिक को दुष्टान देगा सब देगा सारा खंडन करते हैं आचार्य अंतरण शुद्धि में सारा उपयोगी है विकल्प खुला है समस्या ही ये ब्रह्मचर्य आश्रम में विकल्प सामने सताता है ग्रस्त आश्रम से संबंध है माँ बाप से संबंध रहेगा mm -hmm. बार बार खबर आएंगे mm -hmm. सुख सुख का खबर आएगा वो खींचेगी दिमाग इधर नाचते रहेगा अब इसके आए भाई और पिताजी देखो कल पार्टी छोड़ो ना, ना। ना। क्या करो ज्ञाना स्वाध्य गए ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने पर भी स्वाध्य हो गया क्या कर सकते न जाए तो वहां व्यवहार दृष्टिकोण से वो लोग आपको दिखा दे आए अरे बड़ा स्वाध्याय बड़ा वेद प्रेमी हो गया हम जिंदे मरे देखने भी नहीं आए आरोप पड़ेगा उस आरोप को जाना पड़ेगा हुआ ना गड़बड़ कब बचोगे कैसे बचोग तो तो तो हम भी जाते कोई चिंता नहीं वो आते पैर धोके जाते जरूरत हो तो आते हो देखते जा आप संन्यासी आपको ना है ना बाप है ना, ना भाई है ना, ना बहन है सबको तो सहा कर शरीर ही मर गया जिस शरीर को लेकर सारिशते थे वही सन्यास में सुहा हो गया इस शरीर को लेकर तो रिश्ता है ना जिस गर्भ से शरीर पैदा हुआ उसी गर्भ से पैदा वानी को लेकर गए आप भाई बहन बोलते हो उस गर्भ को माँ कहते हो उस घर वाले को उस घर में पीठ धारण ध्यान किसने जो पिता कहते हो सारा चीज शरीर को लेकर के तो है रिश्ते शरीराम ने सुहा कर दे तो क्या हो गया अब संन्यास में क्या होता इस शरीर जी सारा स्वाह हो, हो गया वृद्धा होम में भाई तो जै, जैसे किसी भी संप्रदाय में हो वैसे और सह से कोई लेनदेन नहीं सन्यास हमारा मतलब हो रहा है सन्यास आसन की बात हम कर रहे हैं सन्यासी मान लिया क्यों नहीं यदि विर्जा होम कर दे रहे हो तो सन्यासी है वो विरजा होम कर दिए तो सन्यासी है होम में शरीर को भी स्वाहा कर दिया हाँ नाम सब को स्वाहा अहंकार मन बुद्धि अहंकार को, को सुहा सब सबको और, आ गया। जिसको और को कर सकता वो बच गया वही परिशेष वहां क्या रिश्ते रह गए अब क्यों जाएंगे जब बाप है जब माँ है किसका जो मर गया उसका आया है तो मरा हुआ तो जा नहीं सकता आप जो है आपका तो सरिस्त नहीं रह गए जब मर गया वो तो जाएगा काल से वो जाने से अरे जब उनके अंदरत्व भावना रहे वो तो गृहस्थ है उनके पुत्रित्व भावना रहेगा भले, वो तो उनकी जिम्मेदारी है वो अपने निभाए कार्य को लेकिन अपने अंदर पितृत्व भावना नहीं रह रहा संन्यास का खत्म ये विचित्रता है पहले गृहस्था बाह संस लूगा और सन्यासी के शरीर का मरने का खबर मिला बेटे को बेटे का कर्तव्य शरीर करना पड़ेगा कि बेटे के दृष्टिकोण तो पितृत्व तो नष्ट नहीं हुआ ना भले पिता सन्यासी हो गए सन्या... अखंड के मामले हुआ था बना जो अपना वृंदावन वाले इनके बच्चे थे ना हम लोग बनारे थे उन्नीस सौ सतासी में जब उनका शरीर छूटा उनके बच्चे हमारे पटावर पूछने के लिए क्या करना है वो वो सन्यासी थे, वो जो भूत हो गए अब क्या करेंगे? करेंगे कैसे करेंगे? तब बात कहता है, तुम्हारे संबंध खत्म हुए कि उनके उन्होंने संबंध खत्म किया तुम्हारे तरफ से पिता है तुम्हारा कोई तुम क्या कहोगे मेरा कोई माता नहीं मेरा कोई पिता नहीं कहोगे तुम ये ग्रस्त तुम यही कहोगे ना मेरे पिताजी हैं वो सन्यासी हुए थे तो कहोगे गए थी सभी पिताजी थे तुम्हारे को खबर मिला उस पितृशरी का मरण का ये सब तुम्हारा कर्तव्य है तुम श्राद्ध करोगे कराया निर्भर होता है हमारा अभिमान क्या है हमारा निश्चय क्या निश्चे निश्चे है निश्चय ब्रह्म निश्चय है फिर सारा सम के अंदर ब्रह्म निश्चय नहीं है जैसे उसके अंदर संबंध है तो संबंध निभाएगा है तो तो सारा झुटा अभी बहुत दिन बाद बोल रहे हो ये बात <laughs>